भगवान के चरणों में उपस्थित हुए उनके व्यक्तित्व और हो गए थे उनकी मुख आकृतियां और हो गई थी एक सुंदरी और एक ज्योति उन्हें घेरी हुई थी अंधा भी देख ले बहरा भी सुन ले जो नहीं समझता वो भी पहचान ले ऐसी उनकी दशा थी ध्यान मंडित होकर वापस लौटे वे चार सौ निन्यानबे भिक्षु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 ये बुद्ध की भाषा सीख कर लौटे थे ध्यान सीखकर लौटे थे उन्होंने आकर आज जैसी भगवान की वंदना की जैसे नाचे होंगे जैसे आल्हादित उत्सव मनाया होगा आज जाने होंगे इस आदमी की करुणा कितनी प्रगाढ़ है, आज जाने होंगे कि यह अगर ना होता तो हम कभी जागते ही ना जन्मों जन्मों तक न जागते जागना हो ही नहीं सकता था इस आदमी ने हमें जगा दिया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 और तुम्हारे पास संपदा ऐसी आई जिसे मौत भी न छीन सकेगी भगवान ने बड़े ही मधुर वचन में उनसे कुशलछेम पूछा उन्होंने भगवान की सुनी थी वे भगवान की सुनकर तीर की तरह ध्यान के लक्ष्य की तरफ गए थे और लक्ष्य वेध कर लौटे थे स्वभावतः गुरु हर शिष्य की उपलब्धि में आनंदित होता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 देखा होगा खिले इनके फूलों को तो बुद्ध आनंदित हो ये स्वाभाविक है परम आनंदित हो ये स्वाभाविक है एक विजय यात्रा पूरी करके ये शिष्य वापस लौटे थे लेकिन वह एक भिक्षु जो जेतवन में ही रह गया था यह सब देखकर जल भुन गया उसे बड़ी ईर्षा की लपटें पैदा हुई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 कि दो लाख खर्च करने ही पड़ेंगे अपने बेटी की शादी में इज्जत का सवाल है चाहे दिवाला निकल जाए लेकिन ये दो लाख तो करने ही पड़ेंगे मैंने सुना है मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी कार से उतरी और बेहोशों के गिर पड़ी मुल्ला भागा हुआ आया पंखा किया पानी छिड़का होश आया तो पूछा बात क्या है तो उसने कहा इतनी गर्मी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 ऐसे ही हम जी रहे हैं, ऐसे हम संसार में जीते हैं, यह संसार में तो ठीक ही है लेकिन ऐसे ही तो हम ध्यान में भी जीने लगते हैं, ऐसे ही हम सन्यास में भी जीने लगते हैं, वहां भी प्रतिस्पर्धा कि कोई मुझसे आगे निकल जाए कि कौन पीछे है कौन आगे है बड़ी चिंता लगी रहती तो फिर ध्यान कभी फलित ना होगा तब बुध ने यह गाथाएं कहीं उत्थानकाल्ठानो युवा बलियापेतसकलमनो कुसिपना तो मग्गम अलसो न विंदती योगती भूरी आयोगा भूरी संख्यो एतम संख्यपथम जवा भवाय निवेश्य यथा भूरी प्रब्ढति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 तब तो तूने ने यह सोचा कि ध्यान इत्यादि होता कहां तब तो तूने अपने को बचा लिया अपने को बंद कर लिया तब तो तूने अपनी संकल्प रहितता ना देखी जब संकल्प का क्षण आया था और जब इतने लोग संकल्प कर रहे थे तब भी तेरे भीतर संकल्प की चोट ना पड़ी कि इतने लोग जाते हैं जरूर कुछ होगा मैं भी जाऊं एक प्रयोग तो करके देखू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 ने अपने आलस पर भरोसा किया आलसी पुरुष ध्यान को उपलब्ध नहीं होता श्रम की क्षमता चाहिए संकल्प का बल चाहिए योग से प्रज्ञा उत्पन्न होती है और अयोग से प्रज्ञा का क्षय होता है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 कोई आता है वो कहता है मैं बहुत लोभी हूं लोभ से कैसे मुक्त हो जाऊं कोई आता है वो कहता मोह बहुत सताता मुझे मोह से कैसे मुक्त हो जाऊं कोई आता है वो कहता काम वासना बहुत पकड़ती इससे कैसे छुटकारा हो ये एक एक वृक्ष को काटने में लगे क्रोध को काट भी लोगे तो कुछ कटेगा नहीं क्योंकि क्रोध जब कट जाएगा तब तो तुम पाओगे कि जो ऊर्जा क्रोध में जाती थी वह लोभ में जाने लगी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 आ चित है।